आनंद की खोज मृत्यु पर विजय मृत्यु का रहस्य तथा मृत्यु पर विजय पाने का उपाय भगवान बुद्ध के उपदेशों में याज्ञ बल्क द्वारा मैत्री को बृहदारण्यक उपनिषद में दी गई शिक्षा में रमण महर्षि के उपदेशों में तथा कठोपनिषद में वर्णित यमुनचिकेता संवाद में पाया जा सकता है किंतु उन्हें पढ़ लेने मात्र से हम मृत्यु पर तब तक विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे जब तक हम बुद्ध आदि की मनस्थिति को अपने में निर्माण नहीं कर लेते यदि हमारा मन भोग्य इंद्रिय विषयों की ओर आकृष्ट होता है यदि हम धन के लोभी हैं तथा पुत्र पोत्रादि के प्रति आसक्त हैं तो हम नचकेता की तरह यमराज के उपदेश सुनने के अधिकारी नहीं हैं सुनकर पढ़कर भी हम उनसे लाभ नहीं उठा सकते बुद्ध के से त्याग के बिना नचकेता के विवेक वैराग्य और प्रलोभनों से विचलित नहीं होने की क्षमता के बिना तथा मैत्री किसी तीव्र एकाग्रता पतिपरायणता के बिना चित्त शुद्ध नहीं होता और चित्त शुद्ध हुए बिना मृत्यु के पार जाने की उत्कट अभिलाषा मन में नहीं जागती यही कारण है कि आध्यात्मिक जीवन में त्याग वैराग्य संयम आदि अनेक उपायों पर अत्यधिक बल दिया जाता है तो पहली आवश्यकता तो यह है कि हम प्रयत्नपूर्वक अपने मन को पवित्र और एकाग्र करें जैसे वह मृत्यु के विषय में जिज्ञासा करने तथा उस जिज्ञासा को बनाए रखने में समर्थ हो मृत्यु पर विजय मृत्यु के बारे में प्रश्न करने वाले लोगों उपर युक्त के उपरयुक्त दृष्टांतों के अतिरिक्त कुछ ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने मृत्यु पर साक्षात विजय प्राप्त की थी भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और वे कुरुक्षेत्र की भूमि में सरसैया पर उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हुए सोए रहे तथा उत्तरायण के लगने पर उन्होंने संज्ञान मृत्यु का वर्ण किया मृत्यु को रोक रखने का ऐसा दृष्टांत पृथ्वी पर विरल ही है दूसरा दृष्टांत स्वामी विवेकानंद है जिन्होंने अपनी अमरनाथ यात्रा के समय अमरनाथ शिव से इच्छा मृत्यु का वरिदान प्राप्त किया था और अल्प आयु में ही मृत्यु का स्वेच्छापूर्वक वर्ण किया था लेकिन हम सामान्य मानवों के लिए इस प्रकार अपने भौतिक देह की मृत्यु को अपने हाथ में लेना संभव नहीं है हमें तो मृत्यु के स्वरूप को समझना पड़ेगा और इसके लिए आइए यमराज द्वारा नचकेता को दिए गए उत्तर का अवलोकन करें नचकेता को यमराज ने क्या उत्तर दिया था मृत्यु के बाद जीव रहता है या नहीं अगर हम इस प्रश्न का उत्तर यानी मृत्यु का रहस्य जान पाएं तो हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि ज्ञान ही शक्ति है बल है नज़केता को यमराज ने बड़ा मज़ेदार उत्तर दिया उन्होंने कहा तुम्हारा प्रश्न बहुत गहन है उसका सीधा उत्तर नहीं दिया जा सकता क्यों क्योंकि आत्मा का न तो जन्म होता है न मृत्यु अतः जहाँ मृत्यु ही नहीं वहाँ मृत्यु के विषय में प्रश्न कैसा न जायति मृति व विपश्चिन् नायम कुतश्चिन् बभूव कश्य अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे तो कठोप यह हमारी अजन्मा नित्य शाश्वत पुरातन आत्मा शरीर के मरने पर नहीं मरती मरता तो शरीर है और इस शरीर को आत्मा या मैं मानकर हम मृत्यु से घबराने लगते हैं यही नहीं इस देह को ही आत्मा समझकर नित्य और अमर समझकर हम अपने जीवन के सारे क्रियाकलाप करते रहते हैं विषयों की ओर दौड़ते हैं देह से संबंधित माता पिता पति पत्नी पुत्र पौत्रादि को साथ आसक्त होते हैं और असंख्य दुख प्राप्त करते हैं मृत्यु के भय से छुटकारा पाने के लिए मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए यह दृढ़ निश्चय प्रत्यय प्रतीति अनुभूति होनी चाहिए कि मैं देह नहीं अभी तो अमर आत्मा हूँ और उसके साथ शक्ति माता पिताजी के प्रति आसक्ति का स्वाभाविक रूप से त्याग हो जाना चाहिए एक और यह कहना कि मैं आत्मा हूँ शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हूँ और दूसरी ओर विषयों में लिप्त होना यह नहीं चल सकता अपने आत्म स्वरूप में ऐसी दृढ़ प्रतिष्ठा जो हमारे समग्र व्यक्तित्व को हमारे आचार व्यवहार को परिवर्तित कर ले अत्यंत कठिन है इसके लिए निरंतर तथा पुनः पुनः इसी सत्य के श्रवण मनन तथा निधिध्यासन की आवश्यकता है मृत्यु पर विजय पाने का अपने आत्म स्वरूप की अनुभूति के अतिरिक्त और कोई उपाय है अधिकांश लोगों के लिए इस तरह का आत्म अनात्म विचार कठिन होता है इसलिए यह प्रश्न किया गया है हाँ और भी उपाय है हमारे आराध्य शिव विष्णु श्री कृष्णादि में हम एक बड़ी विलक्षण बात पाते हैं शिव जी शमशानचारी हैं अपने चारों ओर मृत्यु के दूत विषधर सर्पों को लपेटे हुए हैं तथा उनके गले में कालकुट विष की नील रेखा है चारों ओर मानव मृत्यु से ही परिवेष्ट हैं भगवान विष्णु काल के प्रतीक शेष की सैयाह पर सोए हैं सहस्त्र फनों में विष उगलने वाला काल का प्रतीक शेष उनकी सैयाह है हमारे प्रिय बाल गोपाल तो कालिया के फन पर नृत्य करते हैं हमारी ये सभी आराध्य मृत्युंजय हैं कोई मृत्यु की गोद में निर्भय होता है तो कोई मृत्यु पर आनंद से नाचता है तो कोई मृत्यु को आभूषण की तरह धारण करता है तो अगर हम इनमें से किसी के उपासक हों तो हमें मृत्यु का भय कैसे हो सकता है और यही है मृत्यु पर विजय पाने का दूसरा उपाय मृत्युंजय भगवान से संयुक्त हो जाना भगवान के प्रति प्रेम भक्ति अनुराग उपासना आराधना का मार्ग ही मृत्यु पर विजय पाने का दूसरा उपाय है पहला ज्ञान मार्ग विचार मार्ग है दूसरा भक्ति मार्ग है ज्ञानी कहता है कि मैं अमर नित्य आत्मा हूँ मुझे मृत्यु छू नहीं सकती भक्त कहता है मेरे आराध्य देव मृत्युंजय हैं मैं उनका सेवक हूँ भक्त हूँ मेरा भी मृत्यु कुछ नहीं बिगाड़ सकती लेकिन यह याद रखना चाहिए कि दोनों ही स्थितियों में देह को अमर बनाने का कोई प्रयत्न नहीं है दोनों ही उपायों में देहाशक्ति और देहात्मबोध का त्याग आवश्यक है बिना देहात्म बोझ का त्याग किए कोई भी मृत्यु पर विजय नहीं पा सकता भक्त के द्वारा भगवान को पकड़े रहकर हम किसी प्रकार मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं इसका एक सुंदर दिग्दर्शन श्री रामकृष्ण के सान्निध्य में हुई एक घटना से मिलता है एक भक्त के एकमात्र जवान पुत्र की आकस्मिक मृत्यु हो गई शव की अंत्येष्टि करने के बाद सांत्वना के लिए वे शमशान से सीधे श्री कृष्ण के पास आए श्री कृष्ण उस समय भक्तों के बीच बैठे सच चर्चा कर रहे थे भाराक्रांत पिता को शोकग्रस्त देखकर तथा उनके साथ घटित दुखद घटना को सुनकर भक्त मंडली में बैठे लोग उन्हें नाना प्रकार से समझाने लगे लेकिन श्री रामकृष्ण चुपचाप बैठे रहे अचानक वे उठ खड़े हुए और अर्धवाह्य दशा में एक गाना गाने लगे जिसका आशय इस प्रकार था जीव युद्ध के लिए तैयार हो जा काल तेरे घर में प्रवेश कर रहा है काली नाम का अस्त्र लेकर युद्ध कर और यदि गंगा के किनारे युद्ध होगा तो तेरी जीत निश्चित है इत्यादि ताल ठोकते हुए वीर भाव में गाए गए इस भजन से वहाँ का सारा वातावरण परिवर्तित हो गया विषाद का भाव दूर होकर साहस के भाव का भक्त के हृदय में संचार हुआ भजन समाप्त कर श्री रामकृष्ण अपने तख्त पर बैठ कर वार्तालाप करने लगे उन्होंने कहा कि पुत्र शोक बहुत दुखदायक होता है फिर उन्होंने अपने भांजे अक्षय अच्छा की मृत्यु पर हुए उनके स्वयं के शोक का वर्णन करके कहा कि मैं तो सदा जगदम्बा का नाम लेता हूं, फिर मुझे इतना कष्ट हुआ इस तरह उन्होंने उस शोकग्रस्त पिता को यह बताया कि वे स्वयं भी स्वजन मृत्यु शोक का अनुभव कर चुके हैं और अंत में उन्होंने उपाय बताते हुए कहा कि दुख शोक तो जीवन में लगे ही रहते हैं लेकिन जो व्यक्ति भगवान को पकड़े रहते हैं वे पूर्ण रूप से टूट नहीं जाते गंगा में जब स्टीमर जाता है तब उससे बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं जो इतर नौकाओं से टकराकर उन्हें उन्हें डाबाडोल कर देती है छोटी मोटी नौकाएं तो उलट ही जाती हैं लेकिन बड़ी नौकाएं एक तो एक दो झटके खा कर फिर स्थिर हो जाती हैं इसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान को पकड़े रहते हैं उन्हें भी दुख शोक के झटके सहने तो पड़ते हैं लेकिन वे उनसे विचलित नहीं होते मृत्यु रूपी शोक पर विजय पाने का भगवान को पकड़े रहना उनकी शरण में जाना एक अमोक उपाय है ऋषि मारकंडे ने इसी उपाय से मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी मृत्यु कैसी हो कठोपनिषद में यमराज नचिकेता को आत्म आत्मतत्व का उपदेश देने के बाद यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार में असमर्थ होता है वह मरने के बाद अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न जोनियों में जाता है यो प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिना यदि न स्थाणुमन्येनुस यथा कर्म यथाश्रुतम तात्पर्य यह है कि यदि तत्वज्ञान के द्वारा अथवा भगवान के प्रति ऐकांतिक भक्ति के द्वारा मृत्यु पर विजय पाना संभव न हो तो कम से कम अपने शुभ कर्मों के द्वारा अगला शुभ जन्म तो प्राप्त किया ही जा सकता है यही नहीं मृत्यु के समय की मनस्थिति प्राण त्यागने के ठीक पहले की मन स्थिति मनुष्य की भावी गति का निर्णय करती है भगवत गीता के अष्टम अध्याय में भगवान ने इस प्रश्न पर विस्तृत प्रकाश डाला है वे कहते हैं जो व्यक्ति अंतकाल में, में मेरा स्मरण करता हुआ देह त्याग करता है वह मेरे भाव को प्राप्त होता है इसमें कोई संशय नहीं है जिस जिस विचार से भावित होकर उनका स्मरण करता हुआ व्यक्ति देह त्याग करता है वह उसी को प्राप्त होता है अतः सर्वदा मेरा स्मरण करते हुए अर्जुन तुम युद्ध करो मुझ में मन बुद्धि अर्पित करने पर तुझ मुझ तुम मुझे निश्चय ही प्राप्त होगे इसके बाद भगवान विस्तार से मृत्यु के समय वांछनीय मन स्थिति का वर्णन करते हैं मुख्य बात है अंतिम समय भगवान का स्मरण बना रहना लेकिन यह सारे जीवन के अभ्यास द्वारा ही संभव है सारा जीवन हम संसार का चिंतन करते रहें और यह अपेक्षा करें कि अंतिम समय भगवत स्मरण बना रहेगा यह असंभव है जिसने जीवन की विभिन्न अवस्थाओं तथा तो परिस्थितियों में सुख दुख में विपदाओं तो तथा आपदाओं में भगवान स्मरण भगवत स्मरण किया है वही मृत्यु जैसी विषम परिस्थिति में भगवान में मन लगा सकता है अतः मृत्यु पर विजय पाने के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि सारे जीवन उसकी तैयारी की जाए साधक मृत्यु से डरता नहीं बल्कि उससे सबक सीखता है वह मृत्यु के चिंतन द्वारा वैराग्य की वृद्धि करता है तथा सभी समय मृत्यु के लिए तैयार रहता है वह मृत्यु की अपरिहार्यता को वरदान में परिणित करता है तथा सभी महापुरुष एवं धर्मशास्त्र इसकी कला हमें सिखाते हैं मृत्यु हमें जीवन की अनिश्चितता की बार बार याद दिलाती है किसी भी समय हमारी मृत्यु हो सकती है अतः साधक को सदा यह सोचना चाहिए कि आज ही उसका अंतिम दिन है यदि व्यक्ति इस प्रकार सोचेगा तो वह सजग हो जाएगा और अशुभ एवं अपवित्र कार्यों से व्यरत हो जाएगा प्रसिद्ध ईसाई पुस्तक इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट के इस अंश को देखिए तुम्हें अपने समस्त कार्यों और चिंतन में अपने को इस तरह नियोजित करना चाहिए मानो अभी तुम्हारी मृत्यु होने वाली है यदि तुम पवित्र होगे यदि तुम्हारा मन शुद्ध होगा तो तुम्हें मृत्यु का अधिक भय नहीं होगा यदि तुम मृत्यु के लिए आज तैयार नहीं हो तो कल कैसे होगे कल अनिश्चित है और यह कैसे पता कि तुम कल जीवित रहोगे दीर्घ जीवन किससे क्या लाभ यदि हम इतनी कम प्रगति करते हों ओ दीर्घ जीवन सदा हमें इच्छा नहीं बनना था बल्कि हमारे पापों की ही वृद्धि होती है काश हमने संसार में एक दिन भी अच्छे से व्यतीत किया होता बहुत से लोग धार्मिक जीवन में व्यतीत किए गए वर्षों को गिनते हैं किंतु उनके जीवन में परिवर्तन बहुत कम होता है यदि मृत्यु भया भयावह है तो संभवतः दीर्घ जीवन और भी भयावह है क्योंकि प्रतिदिन हम अपने पापों का बोझ बढ़ाते ही जाते हैं वही व्यक्ति धन्य है जिसने जिसके सामने मृत्यु का क्षण सदा विद्यमान रहता है तथा तो जो प्रतिदिन मृत्यु के लिए तैयार रहता है यदि तुमने कभी किसी व्यक्ति को मरते देखा है तो सोचो कि तुम भी इसी तरह मरने वाले हो सुबह सोचो कि तुम रात का जीवित नहीं रहोगे और जब संध्या होवे तो सोचो कि दूसरी सुबह देख पाओगे या नहीं अतः इस तरह जियो कि मृत्यु तुम्हें कभी अप्रस्तुत न पाए